तो विचार चल रहा था कि इन्हने बताया कि संप्रज्ञात समाधि जो निरोधाभिमुखम करो थी उसका नाम ससंप्रज्ञात समाधि जो एकाग्र चित्त वाला जो होता है वही योग का अधिकारी है जो विक्षिप्त चित्त वाला है क्षिप्त या मूढ़ चित्त वाले हैं वे लोग योग्य अधिकारी नहीं है फिर योगाधिकारी कौन है तो इन्होंने कहा एकाग्र चित्त वाला जो निरुद्ध अवस्था की ओर अभिमुख होना चाहता है इसलिए कहते है निरोधाभिमुखम करो इतने काम करता है जो एकाग्र चित्र चित्त के स्वभाव वाले में क्या विशेषता है वहाँ पर लक्षण आपने देखा था विधूत रज तम मल विध्यूत है रजगुण और तमोगुण और जन्य जो मल ऐसा जो शुद्ध सत्व से जो चित्त तो उसका नाम एकाग्रचित है उस एकाग्रचित में ये चार बातें होती हैं। सबसे पहला सदभूतम अर्थम प्रद्योत आत्मरूपी यथात पदार्थ का ही प्रकाशन करता है वो वृत्ति उस समय चित्त की जो वृत्तियां होती है वे आत्मचिंतन के अलावा दूसरे का चिंतन ही नहीं करती अन्य चिंतो माम भगवान ने जो गीता में जो कहा वो अन्य चिंतन जो होता है वो एकाग्रचित नहीं होती और दूसरे में कहा क्षिचा क्लेशान अतव क्या जब आत्मचिंतन तो ही होगा दूसरे वृत्ति हो वृत्ति में कहा दूसरा विषय ही जब नहीं रह जाता है क्लेश नाम का जब उत्पन्न हो नहीं सकता जो आत्मा का स्वरूप में क्लेश नहीं आप जिस वस्तु का चिंतन करते हैं उस वस्तु के स्वरूप पर स्वभाव के आधार पर निर्भर होता है उससे आपको आनंद मिलता या क्लेश मिलता जब आपके वृत्ति का विषय आत्मा हो जाएगी स्वत तो ही आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा क्लेश क्षीण हो जाएंगे और यदि आपके चित्त के वृत्ति का विषय घटपट संसार हो जाएंगे तो स्वतः सिद्ध है, वस्तुओं में जो सुख विलेश अनुभव होता है वो दुख का सुख होता है विशुद्ध सुख नहीं हो सकता जो विशेष सुख होता है वो दुख का होता है विशुद्ध नहीं हो क्षण मात्र के लिए आपको लगता है सुख मिल गया जैसे आपके हाथ में लग गया पचास रुपए का नोट बड़ा प्रसन्न होते हाँ बहुत बढ़िया भंडारा और वह दो दिन में खत्म जैसे हुआ फिर खाली पॉकेट हो गए फिर सोचते अब कहा से मिलेगा बताइए दुख में आगे कि नहीं आगे वापस इस जितने भी विषय सुख होते हैं इसे वृत्ति का विषय जब तक सांसारिक पदार्थ है तब तक क्लेश है और क्लेश की अभिवृद्धि होगी क्षय नहीं वासना बढ़ेगी और मजबूत होती वास क्लेश बढ़ते ही जाता है इसलिए पांच पच्चीस पचास चक्कर बढ़ेगा निन्यानबे का चक्कर में फंसा रहता इस है इसलिए कहते हैं कि इस अवस्था में एकाग्र समय होता क्या है? आत्मा ही विषय होने के कारण से शिनोति क्लेशा, क्लेशों का क्षय होता कर्म बंद नानी जन्म जन्मांतर में कृत संचित कर्म में से जो बचा हुआ रहता है उनमें से अगला जन्म के जन्मक्रम बनने की संभावना रहती है वह संभावना भी ढीले पड़ जाती है कि जैसे जैसे आपके चिंतन बढ़ता है आत्मा अगर वृत्ति अखंड अगर वृत्ति वेदांत भाषा में जैसे इसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे जब कर्म जो बंधन का कारण थे वो ढीले पड़ जाते हैं जिस प्रकार से एक खूटी गाढ़ा हुआ जिसमें गाय जो बंदी भी है बंधी हुई है गाय चुप रहेगी तो खुट्टी भी ठोस रहेगा लेकिन गाय क्या करेगी बार बार वो खदेड़ने कोशिश करती है करते करते करते एक दिन क्या हो जाता है वो खुटी उखड़ जाता है लेकिन उसको लगातार प्रयास करना पड़ता है छाले पड़ जाए गर्दन में छोड़ेगी ही नहीं हो तब जाकर के क्या होते है? वो उखड़ जाएगा तब तो कर्म ही खुटी है हमारे बंधन का कारण है इस खूटी को उखाड़ने के लिए आपको तो चिंतन निरंतर करना पड़ता है जब आपकी वृत्ति में आत्मा विषय होकर के आत्मा वृत्ति निरंतर चलने लगते हैं अपने आप ये बंधन टूटने लगता है इसे कहते हैं पूरा टूटता नहीं संप्रज्ञा काल में वो ढीला पड़ा है हम असंप्रज्ञा तक पहुंचेंगे तब वो नष्ट हो जाता है तीसरे कहते हैं कर्मबंधन अनिश्लियती तीसरी बात और चौथा निरोधम अभिमुखम करो निरुद्ध अवस्था की ओर इन वृत्तियों को आगे बढ़ा देता है ये एकाग्र चित में होने वाला चार काम जब ये चार चीजें एक आपके चित्त के अंदर होता हो उस चित्त का नाम एकाग्र अवस्थापन चित्त है और उस चित्त की स्थिति को हम कहते हैं सज्ञात तो योग्यात है उसी का दूसरा नाम संप्रज्ञात समाधि है सच और वह संप्रज्ञात समाधि भी चार प्रकार का है जिसका विस्तार विचार आगे इसी अध्याय के सत्रह सूत्र से करने वाले हैं सविचार सवितर्क है वितर्कानुगत यहाँ पर बोल रहे हैं उसको वहां पर सवितर्क बोलेंगे विचारानुगत को वहाँ सविचार नाम रखेंगे आनंदानुगत वनंद कहेंगे और अस्मितानुगत के लिए वहां सामिता कहेंगे ये सब नामों से आगे कहेंगे कह रहे तो हैं इति प्रवेद श्याम इस बात को हम आगे जग्र और विस्तार रूप से समझाएंगे ऐसे स्वयं व्यास वा शिकार करे व्यास जी अतएव हम लोग भी उसको आगे ही देखेंगे विस्तार रूपे सर्ववृत्ति निरोधे तू असंप्रज्ञात समाज अब सकल वृत्तियों का निरुद्ध हो जाए तद आत्मा को भी विषयत्व ग्रहण नहीं करता हो अम ब्रह्माष्टमी रट रहा है ना वो अम ब्रह्मास्मि, अम ब्रह्मास्मि मंत्र जप रहा है या कोई भी मंत्र जप रहा है तो, तो वहां पर अभी भेद है मैं आत्मा का चिंतन करता हूं ये बुद्धि में है ये वृत्ति में आत्मा एक विषय रूपे जब तक रहेगा तब तक तो संप्रज्ञात जब वृत्ति और आत्मा के तादात हो गया वृत्ति को यह भान नहीं है कि मैं किसका अनुभव कर रहा हूं अनुभूति मात्र स्वरूप को प्राप्त कर जाए वृत्ति उसी का नाम असंप्रज्ञा समाधि पर यह सभी को एक तरह से होता है सुषुप्ति में लेकिन अविद्या के कारण से आप वास्तविक असंप्रज्ञा समाधि का अनुभव नहीं कर पाते वहां पर आप ये नहीं रहता मैं सो रहा हूं है क्या आप जब सोने के लिए जाते हो तब तो सोचते हो मैं सोऊंगा ये सोचकर जा रहे हो लेकिन जब सोते रहते हो तब ये वृत्ति नहीं रहती है कि मैं सो रहा हूं ये नहीं रहता है सोता है बस लेकिन मैं सो रहा हूं दोनों में अंदर है मैं सो रहा हूं ये वृत्ति में और मैं एक विषय बन गया और सोना और भी क्रिया के साथ विद्यमान दे दिख रहा है और सोता है इतना ही बोलोगे वाना ना मैं है न क्रिया कोई वस्तु है केवल क्रिया मात्र है अर्थात तो उस क्रिया में आपकी वृत्ति इस प्रकार से हो गई है वो मैं को भी लीन कर दिया अर्थात वास्तव में हुआ क्या मैं सारे लीन हो गए सच्चाई तो ये है ना लेकिन आपको भाषण कैसे वृत्ति बड़ा विचित्र है जब जगने क्या बोलते हो मैं सोया था अब देखो मैं सोया था बोलने लग जाते हो लेकिन वास्तव मय में ही सब लीन हुआ उस मय में लीन हुई चीज को आपने सोता है इन शब्दों से कहते हैं अतवा संप्रज्ञात में क्या है उसी प्रकार का जैसे कोई कहता हो मैं सो रहा हूं कोई संप्रज्ञात जैसा है अर्थात मैं अन्य कोई विषय को न लेकर के मैं अपने आप को जान रहा हूं और कुछ नहीं जान और मैं अपने आप को जानना और मैं जानना का विषय हो गया ये भी गलत है इसलिए वो एक पूर्व अवस्था है संप्रज्ञात लेकिन उत्तर अवस्था में मैं ही हूं अब ये पता नहीं मैं अपने आप को जानता नहीं हूं मैं हूं बस वो जो स्थिति है वो असंप्रज्ञात लेकिन वो मानस चिंतन पूर्वक नहीं आया है बाह्य भान रहित होता है बाह्य बुद्धियादि सकल तत्व का भान रहित के स्व अस्तित्व अस्तित्व उपलब्ध ने कहा उस अस्थिरूपेण अनुभूति होने का नाम ही असंप्रज्ञा समाज सकल विरुक्ति और निरुद्ध निरुद्ध का मतलब अस्थित स्वरूप स्थित है इसरा क्या कहें तदा स्वरूप अवस्थान निरुद्ध की व्याख्या कर रहे हैं ना वहां अभी लक्षण में आएगा स्वयं बताएंगे ये आगे जो आ रहा है वो योग का लक्षण इस बीच में थोड़ा थोड़ा बातें होगी इतने कहा कि स्वामी वो श्लोक हमें बता देना पूरा का पूरा भावार्थ बताते हैं ददतु ददतु गालिम, है वो पूरा बता रहा हूँ श्लोक को इसलिए महाभारत का ददतु ददतु गालिम गालिबंतो भवंत ददत ददतु गालिम गालिबंतो भवंत वयम अपनी तद अभावत व्यय अपी तद अभावत गालिदाने असमर्था वयमअपी तद अभावत गालिदाने असमर्था ये पूरा हम भी दे सकते हैं लेकिन क्या करें वो हमारे पास नहीं है ना इसलिए हम गाली देने में असम देवे वो देवे खूब देवे कोई आपत्ति नहीं वो गालियों को खूब देवे क्योंकि उनके पास भरपूर गाली विद्यमान है गाली बन तो भवन आप सब गाली में देने में गाली वाले हैं गाली आपके भरपूर है आपके पास इजला आप भले ही दीजिएगा लेकिन व्यम अपनी हम भी दे तो सकते हैं इसे कोई संशय नहीं ये भी हमारे पास होता है जैसे कोई आपसे कहे आकर के महाराज परसा काटो सौ रुपया हम यहाँ पर छो मना रहे तो आप को यदि मेरे पास होता तो मैं दे देता क्या करें तद अभा न होने कारण से वर्थ था इसे कदिदा ने असमर्थ अच्छा पहला सूत्र अथ योगानुशासनम पर विचार पूरा होगा भाषा सहित लेकिन इस पर और चिंतन करते हुए देखें आप दो चार बातें हम अब टीका से बोलूंगा जिसके बस हरिंद्र आरण्यक है वहाँ देखिए तीन नंबर प्रश्न श्लोक दे रहे हैं श्रोतव्य श्रुति वाक्य मंतव्य चोपत्ति भी मत्ता ध्ययम ये दर्शन हे देखिए योग साधना के पीछे क्या करना है सीधे योग में घुसने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता वो जड़ समाधि को पा सकता है वो सिद्धियां पा करके फंस जाएगा इसलिए ध्यान योग एक महत्वपूर्ण चीज है योग के बिना ध्यान नहीं होगा लेकिन ध्यान के लिए आप योगाभ्यास करना चाहते हैं तो ध्यान करने से पहले वो क्या करना है वो ये श्लोक बता रहा है स्रोत व्य श्रुति वाक्य पहले श्रुति वाक्यों उस आत्मा के बारे में जिसका आप ध्यान करना चाहते उसके बारे में अच्छी तरह से श्रवण कर लेना चाहिए श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य मंतव्य उपपत्ति और युक्तियों से सम्य प्रकार से अपना ध्येय का मनन कर लेनी चाहिए जो आपका आत्मा है या जगत का कोई वस्तु है चाहे स्वर्ग है या जो भी है उस वस्तु के बारे में श्रुतियों से पहले समय श्रवण हो तत्पश्चात युक्तियों से सम्यक मनन संपन्न कर लो अंत में कहते मत सदतम लेकिन मर्णन प्रक्रिया छोड़ना नहीं है मनन करना छोड़ दोगे तो कुतर्क घुस जाएगा श्रवण के बाद मनन करो श्रवण छोड़ सकते हो इन मनन को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक ध्यान नहीं हो जाता है इसे मतवा तो किंतु कि आपने एक बार उपनिषद पढ़ लिया एक बार लघु प्रस्थान तन लिया बृह प्रस्थान सुन लिया बार बार सुनने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मनन तो बार बार करना तब तक तो करना पड़ेगा कब तक ध्ये ये, ये तेतु दर्शन हे तव उस ध्येय का बारे में निरंतर मनन करोगे ना तभी उस ध्येय का ध्यान होता है यही दर्शन का मुख्य साधन है ये तेत दर्शन हे तव श्रवण मनन निद्यास इसको संक्षिप श्रुति ने कहा वह आत्मा वाली दृष्टव्य श्रोतव्य हो मंतव्य हो निन्यास यानी इतना वह तो क्रम कैसे लगता है पहले श्रवण करो फिर मनन कर दो मनन की ध्यान करना चलो चालू कर दो मन को छोड़ दो श्रवण छोड़ के मनन में दे और मनन छोड़ के ध्यान में जाओ ऐसा लगता है इसको यहाँ संशोधन करते महाभारत ने कहा नहीं, नहीं मतवा तो सतम शब्द या महत्वपूर्ण है सतथम श्रवण को छोड़ सकते हो लेकिन यावत अप्रोक्षानुभूति नहीं होती यावत असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति नहीं आती तावत का मणन भी साथ में चलते रहना चाहिए मनन को बंद नहीं करना है तब जाकर के व्यक्ति को ध्यय की प्राप्ति होती है अतएव ये श्रुत का ही मनन के लिए सारा उपदेश है जितना भी उपदेश आप देख रहे हैं ग्रंथों को पढ़ रहे हैं ग्रंथ अनेक जो विद्यमान है वो इसलिए है शुद्ध पदार्थ का मनन के लिए उपदेश और एक बात है कि काग्र भूमि के बारे में आगे जैसे सूत्रधार कहेंगे तीसरे अध्याय बारहवें सूत्र आएगा पृथ्व संख्या चार में सूत्र भी दिखा दिए शांतो शांत तो तुल्य प्रत्यय चित्त सेका करता प्रणाम शांत जितो तो तुल्य प्रत्यय चित्त सेका करता प्रणक वृत्ति निवृत्त होने पर यदि उसके साथ बात ठीक तद अनुरूप वृत्ति हो विचार कि वृत्तियों के धारा चलता है तरंगों के समान नदी का तरंग होता है समुद्र के तरंग फेन होते हैं उसी प्रकार से वृत्तियों का संचलन से चलम तो गुणवत्तम कर दिया है पहले ही चलमान निरंतर धारा जैसे चलता है एक वृत्ति एक विषय को लेकर चला और दूसरा वृत्ति भी पूर्व वृत्ति के विषय के समान विषय वाला हो जाए उसके उत्तर वृत्ति भी उसके उत्तर भी इसी प्रकार एक तानता बन जाए उसी का नाम ध्यान प्रत्येक तानता ध्यान वो होने तक एकाग्र भूमि को बनाए रखना है बिगड़ने नहीं देना इसलिए आचार्य शंकर बार बार, बार भाष्य में गीताजी में समझाते लिखते हैं शरीर का जिंदा रखने के लिए न्यूनतम जो वायुवृत्ति जो अपेक्षित है उतनी ही के लिए बार दरवाजा बंद सारे वर्त भीतर फर्त न्यूनतम आप बार बार बोलते शरीर का जिंदा रखने के लिए आवश्यकी भूत जो कार्यकलाप के लिए न्यूनतम बहिर्मुख होना चाहिए यहां तो बहिर्मुखता ज्यादा है अंतर्मुखता तो ना के बराबर होता है यह गड़बड़ है साधक के लिए यही सबसे बड़ा लक्षण है वो कितना मौन है कितना गंभीर है कितना स्वरूप चिंतन करता है वो साधक का है और अपने मतलब सिद्ध करना होना चाहिए साधक के बराबर कोई महास्वार्थ नहीं दुनिया में ये देवता भी बेकार है तो तो सांसारिक स्वार्थ को लेकर नाचते हैं लोग महास्वार्थी होता है इसलिए साधक हम देखते लोग कहते हैं कि भाई आप बड़ा स्पीड से पढ़ाते हैं मैं कहता हूं भाई दूसरों के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है स्पीड हो रहा है इसलिए दूसरा विद्यार्थी आना बंद किया बंद करने लेकिन तुम्हारा लाभ हो रहा है यह देखो तो तुमको समझ में आ रही ना बात बात खत्म बाकी दूसरे को लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हें क्यों चिंता कर रहा तुम दूसरों के लिए चिंता कर रहे हो इसका मतलब तुम अभी साधक नहीं हो जो साधक का दृष्टि में स्व से भिन्न दूसरा है और जो हिताहित दिखाई दे रहा है वह कभी साधक नहीं तो सकता नहीं कर सकता है हो तो, तो एम्स को अगर सेवा में जाना चाहिए उसको नहीं उसको तो जाना चाहिए जनता के कल्याण करते हो अभी तुम कर्मयोगी बनने लायक साधक बनने लायक नहीं तो दुनिया की सेवा करनी चाहिए क्योंकि उससे भिन्न दूसरा है उसको हिताहित समझना है वो अभी उसके अक्कल में अभी श्रोतव्य भी नहीं हुआ अरे ये समझना चाहिए ना मैं ही सब कुछ हूँ मेरे को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया बात करता हूँ नहीं मानना चाहिए तभी साधना में आगे बढ़ोगे नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे आपको समझ में आ रहा है बस काम करता हे बाकी को नहीं आवे कोई चिंता नहीं जो बाकी है ही नहीं आपके लिए कमे बद हम ब्रह्मांश जब आ जाते हो इससे श्रोत श्रुति वाक्य भ जहा जब तक द्वैत बुद्धि कहने का तत्पर सीधा सीधा है यत्र द्वैतम इव भवति, तत्र भयम् भवति। जब तक आपके वृक्षित्व में द्वैत की भावना है मैं हूँ मेरे के अलावा दूसरा है तब तक, तक आपके अंदर भय रहेगा भय रहेगा तो अभय क्यों और आप जान सको इसलिए यहाँ पर बात कह रहा है देखो यो हम पापना माया शरती न हईनम सो अभिभवती सतपथ ब्राह्मण का मंत्र ये पृष्ठ पांच में यो हईनम पापमा माया आ जो यह जीव पाप से प्रेरित होकर मायाधीन होकर के द्वैत संसार में चलते रहेगा उसको यह आत्मा को भी प्राप्त नहीं हो सकता है न हईनम सो अभिभवती वह अभिभूत ही रहेगा वह तो कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता का अनुभव करना है तो अपने स्वरूप का अनुभव करना है योग का लक्ष्य असम प्रज्ञा समाधि को पाना है तो ऐसा सब छोड़ना पड़ेगा तभी जाकर के एकाग्र भूमि में पहुंच सकते उससे पूर्व में नहीं तो अगला सूत्र के अवतरण कहते, तो कहते हैं, भाष्यकर कहते हैं तस्य लक्षणा विधि दम सूत्र प्रवृत है योग से आप दोनों लेना चाहे संप्रज्ञा तो संप्रज्ञा दोनों के सामने लक्षण बनाने जा रहे हैं अभी लक्ष्य लक्षण आ विधिक से उस योग का लक्षण कथन करने की इच्छा से इदं सूत्रं यह सूत्र को आरंभ किया जाता है प्रवृत क्या सूत्र है योग वृत्ति योग चित्तवृत्ति वृत्ति निरोध दो ही पदे सूत्र में चित्त के वृत्तियों का निरोध कर डालने का नाम योग है वाक्य तो सीधा साधा स्पष्ट है लेकिन बहुत गहन और गंभीर सूत्र है क्योंकि वृत्ति का निरोध समझना कठिन हो जाता है कि वृत्तियां कभी निरुद्ध हो नहीं सकती तो निरोध कैसे किया जाए कि वृत्ति का स्वभाव चलम आपने कह दिया जो चल स्वभाव वाला है वो तो अचल कैसे हो जाएगा या तो उसका स्वभाव मत कहो उसके अंदर चल तो तो है तब तो उसका स्वभाव अचल होगा तब तो उसे अचल कर पाएंगे अपने रिश्वत में पहुंचा सकेंगे और जिसको स्वभाव ही चल उसको अचल आप नहीं कर सकते क्योंकि जो जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के विपरीत आप कुछ नहीं कर सकते जो भी कर सकोगे वो तात्कालिक होगा जैसे अग्नि का स्वभाव गर्म है आप उसके स्वभाव परिवर्तन को ठंडा स्वभाव वाला बना दोगे है? कोई नहीं बना सकता हा मंत्र से तंत्र से जड़ी से बूटी से सिद्धियों से कुछ देर के लिए आप अग्नि को ठंडा कर सकते लेकिन स्वभाव से संसार भर की अग्नि को ठंडा बना डालो ऐसा हो नहीं सकता इसलिए नियम है जिसका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और वृत्तियों के स्वभाव चलायेमान होना है तो उसे कोई निरुद्ध नहीं कर सकता तो आप कैसे करें चित्तवृत्ति हो चित्रवृत्ति निर्वना ये कठिनाई है इसे इसका जवाब एक ही बात है पहले भी हम कई बार बता चुके हैं वृत्तियों का निरोध का तात्पर्य यहाँ पर कि वृत्तिया उभय प्रवाहिनी है ना अभी पहले भी बताया था नदी है वृत्तिरूपी नदी उभय तप्रवाहिनी है ये उभय तप वृत्ति ही भाष्यकार का वाक्य है उभय तप्रवणा माने दोनों तरफ बहने वाली है ये नदी कौन से दोनों तरफ बहने वाली है जगत की ओर भी और आत्मा के स्वरूप की ओर भी अब निरोध का मतलब यहां वृत्ति के स्वभाव को बदल के अचल बनाना नहीं मतलब तो वृत्ति का जो स्वभाव चलत्व है उस चलत्व में की गति को बदल देना उसकी गति संसार की ओर है ना वे वहां रोक डालना और स्वरूप की ओर बहा देना स्वरूप की ओर बहने का नाम ही अनुरोध है, है और कुछ नहीं और संसार की ओर जाने का नाम अनििरुद्ध वृत्तियां हम सब की अनिरुद्ध है अनिरुद्ध का मतलब हमारी वृत्तियां संसार की ओर जाती है और उस व्यक्ति का योग, योगी का जो वृत्ति निरुद्ध मानी जाएगी जिस योगी के चित्त के सारी वृत्तियां सदा स्वरूप में ही रहती है जिसके लिए अगला सूत्र स्पष्ट करेगा तदा दृष्टि हो अगला तो सूत्र तो तो में लाएंगे इसलिए उस अवस्था में होता क्या है बताओ फिर और निरुद्ध अवस्था का मतलब अवस्था में क्या होता है वृत्तियां क्या करती होंगी ये वृत्तियां छुप नहीं बैठ सकती ना वो अचल नहीं हो सकती है वो तो खटपट करने वाली है वो वो तो चलती रहेगी धारा है वो निरंतर चलेगा जो चलते रहने का स्वभाव वाला है चलता ही रहे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही तीसरे वहां पूछा गया तो क्या करेगी वो वृत्ति तब कहते उस निरुद्ध अवस्था में ये जो दृष्टा की वृत्ति है इस दृष्टा का ही स्वरूप को देखती रहता अर्थात जगत को नहीं देखता है इसे निरोध का अर्थ इतना ही है जो इसका अविद्या के कारण से वासनाओं से प्रेरित होकर संसार की ओर बहने का स्थिति दिखाई दे रहा है उसकी विपरीत इस वृत्ति का स्वभाव है शुद्धता युक्त प्रवृत्ति वो शुद्ध प्रवृत्ति में प्रकाश ही हो सकता है और प्रकाश आत्मा का ही हो अन्य का नहीं यही यहां पर कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध चित्त वृत्ति निरोध इसके विषय में स्मृतिकार ने तो वृत्ति का लक्षण भी समझना जरूरी है वृत्ति किसे कहते हैं वृत्ति का लक्षण क्या है अनंता रश्मय तस् प्रभव स्थित रश्मयह तस्य प्रभावत्यह स्थिता हृदय वृत्ति ही। वृत्ति, ही। वृत्ति क्या है तो बता रहे हृदय रूपी टंकी में रहता है इसे वेदांत परिभाषाकार ने कहा ना कि हृदय क्या एक टंकी है वहां से एक छेद बना हुआ है जैसे बाहर के टंकी में एक छेद हैं तो नौ छेद है ही जल्दी बाहर खाली हो जाता टंकी बार बार फिर भरते रहते वासना है और वासना इतनी है वो कभी टंकी खाली नहीं हो पाती इस लगातार चलती रहती नौ छेदों से वहां ने एक छेद है मान लो वहां से जल बाहर निकलता है वो नाली बन के बाहर आया नाली से निकला फिर खेती में घुस गया खेती का आकार को प्राप्त कर जाता है जाली तो जल जो गए यहाँ से वो इस प्रकार से खेती का आकार को जल ने प्राप्त कर दिया उसी प्रकार वृत्ति का है हृदय में है हृदय स्थित प्रभव और स्वभाव क्या प्रवाहित रहना निरंतर प्रवाह स्वभाव वाले है चलते ही रहते हृदय से निकल के बाहर आते रहते चलते ही रहते हैं कहा के ओर जाते हैं कति रश्मियों के जैसे हैं इतना सूक्ष्म है जड़ीभूत हैं लेकिन सत्य के कारण से प्रकाश करने का भी सामर्थ्य इनके पास है निकल करके विषय की ओर चले जाते हैं विषय को व्याप्त कर लेते हैं और विषय को प्रकाशित कर देते हैं अते हुए कितने हैं कहते अनंता स्मृति का श्लोक का टुकड़ा बता रहा हूँ मृत्यु का लक्षण में अनंतारश्म प्रभव हृदय तो स्थित हृदय हृदय में स्थित रहती है निरंतर प्रवासशील वाली है सब ये सब उसी तस्य तस्म उसी दृष्टा का जीवात्मा कहिए कहे तस्वीर स्थित तस्म जीव से हृदय स्थित प्रभव रश्म अनता अनंत होती है एक आश वृत्तियों का ही निरोध करने का मतलब जब बाहर जाकर विषयाकार को प्राप्त कर रही थी अब भीतर जाकर सुरूपा को प्राप्त करना ही वृत्ति का निरोध सर्वशब्द सर्व वृत्ति निरोधक ऐसा नहीं बोला ना शब्द का प्रयोग नहीं किया विशेषण सर्व वृत्ति निरोधक कह दे होते तो केवल संप्रज्ञा समाधिक लक्षण बनता है लेकिन सर्वशब्द अग्रहणा संप्रज्ञा तोपयोग आख्याय है भाषी की पंक्ति है सर्व शब्द का अग्रहण करने से यहाँ पर विशेषण रूपेण सूत्रकार पतंजलि मर्शी ने प्रयोग किया नहीं है इसलिए संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों समाधियों का एक सामान्य लक्षण है समझना चित्तम ही प्रख्या इसलिए एक एक शब्द कर रहे भी चित्त वृत्ति और निरोग चित्त क्या चीज है चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलता त्रिगुण चित्त तो तीन स्वभाव वाला है चित्त के अंदर तीनों चीजें हैं प्रख्या भी है प्रवृत्ति भी है स्थितिशीलता भी है प्रख्याशीलता प्रवृत्तिशीलता स्थितिशीलता प्रख्याशीलता सत्गुण का काम है प्रवृत्तिशीलता रजगुण का काम है स्थितिशीलता स्तम गुण का काम है क्योंकि त्रिगुणम त्रिगुण का त्रिगुणात्मक होने के नाते इस चित्त के तीनों चीजें आप देख सकते हैं प्रख्या का तात्पर्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान करना चित्तम वस्तु का यथार्थ ज्ञान करने वाला होने से उस चित्त की दर प्रख्याशीलता मानी गई और चित्त का दूसरा काम है चेष्टा में प्रवृत्त होना प्रवृत्ति स्वभाव था चेष्टा स्थिति में यहां पर तात्पर्य है अहंकार से आप बैठे हैं क्यों बैठे हैं कैसे बैठे हुए आप आप कहते पदमाशन बैठा नहीं ये आसन पासन से बात नहीं कर रहे हैं आप बैठे हैं इसीलिए क्योंकि आपके अहंकार आपका इसमें से शरीर में से अहंकार निकाल दिया जाए ना मुर्दय से लेट जाए, पड़ जाएगा तब अहंकार के वजह से हम लोग बैठते हैं उठते हैं खाते हैं, पीते घूमते सकल व्यवहार होता है अहंकार एक चीज उसके अंदर है जिसकी वजह से सारा चल रहा है अहंकार को निकाल दो इसकी स्थिति ही खत्म इसलिए कहते हैं वेदांत वो चीज है जो अहंकार पर चोट मारता है वेदांत पढ़ना आसान नहीं वेदांत सुनना आसान है पढ़ना भी आसान है समझना कठिन है बात वेदांत इसलिए समझ नहीं आ पाता क्योंकि आपको अपना अहंकार अलग करके समझने की क्षमता ही नहीं रह गई आपने अपने अहंकार को दबा करके इसलिए एक बात हमको बाकी कुछ ही बोला नहीं बोला रजनीश का एक बात ठीक लगती है उसने अपने कमरे के बाहर एक बोर्ड लगाया था बोर्ड में जो बताया उसने वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है चाहे वो जितना गलत रहा जो सर साफ लिखा था कीप योर माइंड इन दॉक्स इन दूस एंड कमिंग अपने मन को जुरावे के अंदर डालना और जुराबे को जूते के अंदर के बाहर रख देना और तुम अंदर आ जाना रख देना बड़ा कठिन काम है कोई कर सकता है सभी जूते तो बाहर रख देंगे जुराबे को भी जूते के अंदर रख देंगे लेकिन मन को वही जु.. जुराबे के अंदर रख सकते हो गुरु के सामने जाना है तो ऐसे ही जाना पड़ता है तभी गुरु से सब कुछ प्राप्त होता है नहीं तो नहीं प्राप्त होता क्योंकि आप भी चले गए अंदर तो मुश्किल है आप जो देवदत वाला अहंकारी पुरुष गुरु के सामने चला जाएगा वो अपने तर्क को लेकर जाएगा जो भी बोलेंगे गुरु जी उसमें खोट निकालने की कोशिश करेगा ये खोपड़ी है जिसके अपने अहंकार है उसे कुछ कमी निकालने की कोशिश करेगा ऐसा होना चाहिए बोल देगा क्या हो गया अब गुरु क्या करेगा बेचारा अब चेड़ा को बताना चाह रहे तुमको ऐसा होना चाहिए तुम जीव अपने आप को पहन रहे तुमको भ्रम होना चाहिए तुम हो ब्रह्म इसलिए वैसे हो जाओ ये गुरु चेड़ा को समझा रहा है और उल्टा चेला हो नहीं गुरु जी आपको ऐसे करना चाहिए अब क्या करेगा गुरु है? ये कारण क्या वो है, है वो अपनी बुद्धि है ना उसकी अपनी अहंकार है वो अपने हिसाब से गुरु को भी ढालना चाह रहा है ये संसार की गुरु चाहता है चेड़ा गुरु हो जाए और बल्कि उल्टा चेड़ा हो गुरु भी चेढ़ा बन जाए जमाने देखो अहंकार की खेल चलता है अहंकार के टकरावे बताए गुरु का लक्षण में बताएंगे अनेक श्लोक बताऊंगा गुरु के लिए कोई उपमान ही संसार में आज शंकराचार्य कहते हैं गुरु का कोई उपमान नहीं हो सकता संसार तो गुरु तो दूसरे को गुरु बना देता है ब्रह्म बना देता है स्वयं ब्रह्मित ब्रह्म, ब्रह्म बहुत ही हो चुका है दूसरे को कहते हैं तुम्हें ब्रह्म हो जाओ हमारे उपदेश के माध्यम तुम चलो और ब्रह्म हो जाओ दूसरे को भ्रम बना दे ऐसा कहां मिलेगा कोई पारस मणि है लोहा को सोना करते हैं लोहे को पारस मणि बना देवे नहीं बना सकता लोहा को सोना बना सकता है लोहे को खुद पारस मणि बन जाए उसे भी ऐसे कभी नहीं करता तो खुद का वैल्यू खत्म हो जाएगा ना फिर पारस मणि लोहा पारसमणी हो गया गुरु या नहीं रोकता आपने दाव रख रहे तो वो, वो अलग है उत्तादों का काम गुरु का काम नहीं है तो कहते ना मलयुद्धाज में क्या होता है कोई भी विद्या में अपने दो दाव रखते हैं अपने तो कभी चला उल्टा पड़ जाए तो इसके लिए लेकिन यहाँ पर उल्टा पड़ने का सवाल है एक में अद्वित हो जाना है दूसरा है ये नहीं कदम बात है इसलिए डर नहीं गुरुओं को डर नहीं उस्तादों को डर रहता है कि कभी चला आगे बढ़ जाएगा मेरे से भी इसलिए पूरा नहीं बताएंगे लेकिन गुरुओं में बात नहीं गुरु तो यहाँ सब कुछ बताया जाएगा इसीलिए क्योंकि वो जानते मेरे सल दूसरा है ही नहीं वो क्या परास्त करेगा वो क्या मेरे ऊपर पड़ेगा उल्टा सवाल ही नहीं चेला को डर रहा था गुरु बनने में वो ब्रह्म नहीं बनना चाहता है वो अपने अहंकार को खोना नहीं चाहता है अर्थात तो ब्रम नहीं बनना चाहता केवल पढ़ना चाहता है समस्या ये हो गया है इसीलोग पढ़ डालते हैं सुन के छोड़ते हैं कोई ब्रह्म बनता नहीं समस्या ये और जीव बने रह जाता सारा विधान सुनने के बाद भी सभी का यही हाल है सब नाइनटीन पूरा पॉइंट जीरो, जीरो, जीरो प्रतिशत कोई है जो उस पर अमल होता है सुनने के बाद इसलिए यहां पर कहते देखिए कि ये जो चित्त है प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति का स्वभाव इस स्थिति से मैं बोल रहा था अहंकार को लेना अहंकार पर स्थिति के द्वारा कहा जा रहा है रूपम ही चित्त सप्तम रजस्तमोष्ट ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति अब जो पहले आपने पंचभूमियों को पढ़ा था क्षिप्त मूर्त विक्षिप्त एका उन्हीं का लक्षणों को अब इन भाषाओं से बोल रहे हैं अपनी भाषा से देखिए प्रख्या रूपम ही चित्त सप्तम जो चित्त का सत्व गुण से होने वाला प्रकाशशीलता है वो प्रकाश प्रकाशशीलता क्या हो गया रजोत्तमोभ्याम संसठ रज और तम गुण रूपये मल से गंदा हो गया दूषित हो गया उसे अभिभूत हो गया अब यथार्थ का प्रकाशन नहीं होता उस व्यक्ति को फिर होता क्या है ऐश्वर्य विषय प्रियं भगवती उसको संसार में दो ही चीज अच्छी लगती है खोब तो माल धन दौलत अच्छा लगता है और भोग के सामग्री जितनी हो उतनी अच्छी लगती है बढ़िया कार होनी चाहिए बढ़िया सिंहसन होना चाहिए हाथी पर चढ़ना अच्छा लगेगा लोग माला तना रहे तो अच्छा लगेगा हैं ये सब जो अच्छा लगता है विषय अच्छा लगता है ऐश्वर्य अच्छा लगता है वो है क्षिप्त भूमि वाला महान नीचा और दूसरा कौन तदेव तमसान अधर्म ज्ञान अवैराग्य अनिश्वरी उपगम भवती मूढ़ और गठिया यह तमुगुण प्रधान है वहां सत्य प्रधान था सत्य गौण था रज और तम बराबर था अब सत्यज दोनों डाउन हो गया अब तमुगुण प्रधान हो गया तम केदर तरह तमस्या एवं अनुविधम रज दोनों डाउन हो गया है इसलिए क्या है उसको अधर्म पसंद आता है दुर्योधन जैसे अज्ञान पसंद आता है वैराग्य पसंद आता है अनिश्वर पसंद आता है सब खटपट में ही आनंद आने वाला आदमी एक महात्मा के बारे में कभी ऐसे हो गया था कि वो ब्रह्मचारी था, तो किस रहला मचा दिया ये संन्यास ना चाहते हैं आप बड़े बड़े आ गए बहुत अच्छी बात आप सन्यास ले रहे हैं तो इसलिए हम आप अपने तरफ से वस्त्र दे ऐसे करके आए दो तीन बड़े महात्मा अच्छे उनका हम कह रामाजी महाराज थे सब, हम भी वहां बैठे थे अब उनके पीछे पीछे चलते थे तो बैठे थे तो वो ब्रह्मचारी ने क्या कहा आपने जो सुना है गलत है क्यों अब नहीं सुन ले रहे तो कोई बात नहीं तो हम लाए तो बस रख लो कोई बात नहीं लाल वस्त्र तो है निश्चित ब्रह्मचारी अभी भी पहन सकते कोई दिक्कत तो नहीं लेकिन ये बताओ क्यों नहीं लेना चाहते जब ये प्रश्न पूछा जवाब उसने वो दिया सुन के हैरान रहो अच्छे वरक्त माने जाते हैं छोटे मार्ग का सेवा किया क्या क्या है बहुत लोग मानते हैं। उसने कहा जब तक खटपट करना है तब तक एरियल रखना है उसका <laughs> मतलब क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य जने छोटी एक लाइसेंस है खटपट कर लेगा <laughs> <laughs> आ, क्या बात बोल रहा है महात्मा होकर बड़ा आश्चर्य जैसे मूढ़ वाले मूढ़ मूढ़े उनको खटपट करने में आनंद आता है इसलिए संन्यास डरते संन्यास खटपट तो नहीं कर सकते ना फिर झूठ नहीं बोल सकते अभयं सर भूतेश बोल दिया तो फिर किस भय पैदा करोगे किसी में किसके साथ अन्याय कैसे कर सकते हो संन्यास से उनको भय है वो मूढ़ है वो कैसे हो इसलिए उनको ऐश्वर्य पसंद नहीं वैराग्य पसंद नहीं ज्ञान पसंद नहीं धर्म भी पसंद नहीं उनको अधर्म पसंद आता है अज्ञान पसंद आता है अवैराग्य पसंद आता है अनैश्वर चम भवत उसी का उन्मुख रहा करते हैं वो मूड भूमि वाले हैं मूढ़ हाँ अत्यंत मुड़ो में यही होता है ना अत्यंत मुड़ को ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए वो आया स्वाहा खत्म कल को कोई चिंता नहीं हाँ ऐसे ही होते है जो उससे अच्छा वो है जो ऐसे बचा के रखता है कल के लिए भी रखना है वो कल के लिए भी सोचता है वो क्षिप्त वाला है दैव और आदि दोनों संपत्ति मानवी संपत्ति भी ले सकते है ना उसको भी तो रक्षा करता है क्षिप्त भूमि वाला उससे आगे करे तदेव प्रक्षीण नहीं रह गया तदेव प्रक्षीण मोहवरणम सर्वत प्रद्योतमान अनुविधम रजो देन सर्वत्र सत्वगुण प्रधान काम कर रहा है किंतु थोड़ा थोड़ा रजुगुण बीच बीच में घुस जाता है रजो मात्र मन रजोशी ना अनुविधम रजोश जो युक्त है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम वो धर्म को पसंद करता है ज्ञान को पसंद करता है वो वोराग्य को चाहता है ऐश्वर्य चाहता है ये गड़बड़ है वो विक्षिप्त तीनों ही योग्य अधिकारी नहीं चुके? है आ उन दोनों से तो उत्कृष्ट उत्तरो उत्कृष्ट क्षिप्त क्षिप से उत्कृष्ट है विक्षिप्त लेने तीनों ही साधना के लायक नहीं